शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव मैं आपका हूँ आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व है मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए कृपा कीजिए शंकर मैंने अनजान में अथवा जान यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए गौरीनाथ मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न भाषियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ आपके आश्रित हूँ इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए तवक स्तम गुण प्राण स्तोह सदा मृढ़ कृपाधे ज्ञावा भूतनाथ प्रसिद् अद्यादि वाज्ञा जप पूजाक मैं कृतस्त सफल कृपया तव शंकर अहम पापी महान भवान महान। ना महानदन भाव महां ये विज्ञा गौरी स यदीक्षसिता गुरु वेद पुराण सिद्धांतरसिधर न ज्ञासी महादेव कुत तां सदाशिव यथा तथा सर्वभावे महेश्वर मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्तिभाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करे तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट की परिक्रमा करे फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन मुनिवरो इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई व भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है।